मंत्र शब्द का भी यही अर्थ है मन का जाल मन का फैलाव मंत्र से मुक्त होना है तो क्योंकि मन से मुक्त होना मन ना रहेगा तो मंत्र को संभालोगे कहा और अगर मंत्र को संभालना है तो मन को बचाए रखना होगा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 कारें ट्रक बसें तुम राह के किनारे खड़े देख रहे तुम हो तुम दृष्टा हो अचा वक्र का भी सारा सार एक शब्द में है साक्षी मंत्र तो बोलते ही तुम कर्ता हो जाओगे बड़ा सूक्ष्म कर्तत्व है लेकिन है तो मंत्र पढ़ोगे प्रार्थना करोगे पूजा करोगे कर्ता हो जाओगे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 फिल्म गुनगुना रहे थे अब तुमको किसी ने मंत्र पकड़ा दिया दोहराओ ओम राम उसे दोहराने लगे दोहराना जारी रहा पैदल तुम मारते ही चले जाते हो प्रक्रिया में जो जाना मन की मन को बल देना है तो अगर तुम्हें मंत्र सब बहुत प्रिय हो तो यही तुम्हारा मंत्र है, महामंत्र कि मन से पार होके साक्षी बन जाना और जिन सन्यासियों की तुम बात कर रहे हो पुराने ढपके सन्यासी उनसे थोड़े सावधान रहना वैसा सन्यास थड़ा गला है वैसा सन्यास बड़े धोखे और प्रवंशना से भरा है वैसा सन्यास एक शोषण उधर से आए सेठ जी इधर से सन्यासी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 अगर रस्सी है और सांचे सी दिखती है तो भाग क्यों रहे हो नहीं तुम्हें पक्का पता है कि सांप ही है रस्सी है ये तो तुम शास्त्र दोहरा रहे हो अगर रस्सी ही होती तो भागते क्यों माया से कोई भागेगा क्यों और भागेगा कहा नहीं माया में कुछ बल है कोई सत्य है कोई यथार्थ है माया से तुम घबराए हुए हो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 परमात्मा बेचता है इस जगत में जगत एक विद्यापीठ यहाँ बहुत कुछ सीखने को है यहाँ झूठ और सच की परख सीखने को है यहाँ सार और असार का भेद सीखने को है यहाँ सीमा और असीम का शिक्षण लेना है यहाँ पदार्थ और चैतन्य की परिभाषा समझनी है निश्चित ही भागने से यह ना होगा ये जागने से होगा और जागने के लिए हिमालय से कुछ प्रयोजन नहीं ठेठ बाजार में जाग सकते हो सच तो यह है बाजार में जितनी आसानी से जाग सकते हो हिमालय पर ना जाग सकोगे बाजार का स्वरगुल ही सोने कहा देता है चारों तरफ से उपद्रव है नींद संभव कहां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 तुम सोचते हो पत्नी कलह करवा रही तो तुम गलती में हो कोई कैसे कलह करवा सकेगा पत्नी तो सिर्फ मौका है जहां तुम्हारा चेहरा दिखाई पड़ता है वो चेहरा लगता है तुम सोचते भाग जाओ पत्नी छोड़ो बच्चे छोड़ो ये सब जंजाल है ये जंजाल नहीं अपने चेहरे को बदलो ये दर्पण है और तुम तुम परमात्मा को पत्नी के लिए भी धन्यवाद दोगे कि अच्छा किया मैंने सुना है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 घर घर में यह चर्चा होती थी कि आज झन सत्य ने सुकरात को किस तरह सताया ये तो कम से कम कहेगा कि विवाह मत करना हुआ युवक विवाह करना नहीं चाहता था लेकिन सुक्रात का सहारा चाहता था था कि कह सके मां बाप को कि सुरात ने भी कह दिया लेकिन चौंका युवक क्योंकि सुखरात ने कहा विवाह तो करना है, अगर मेरे जैसी पत्नी मिली तो सुकरात हो जाओगे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 अपंग क्रूप सब भाग जाते बुद्ध को तो एक नियम बनाना पड़ा था कि जिसका दिवाला निकल जाए वो भिक्षु ना हो सकेगा क्योंकि तो जिसका भी दिवाला निकलता वो ही भिक्षु हो लेना जिसकी पत्नी मर जाए वो कम से कम साल भर रुके फिर संन्यास ले क्योंकि जिसकी पत्नी मरी वो ही होने को तैयार हो जाता जहां जीवन में जरा सा धक्का लगा कि बस उखड़ गए जड़े भी हैं तो मरी या नहीं बिना जड़ के जी रहे जरा जरा से हवा के झोंके तुम्हें तो उखाड़ जाते ये तूफान ये आंधिया ये जीवन की कठिनाइया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 मरता है जिसका पता नहीं उससे डरता है गा जीता है आसपास सब कुछ इतना बरा पूरा है और बीच में तू रीता है गा गुनगुनाओ नाचो हंसो प्रभु की अनुकम्पा को स्वीकार करो पुराना सन्यास प्रभु का विरोध है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 तुम गाओ तुम नाचो तुम कृतज्ञता से भरो तुम प्रभु को धन्यवाद दो कि खूब परीक्षाएं तुमने जमाई गुजरेंगे पार करेंगे पक ही आएंगे तेरे द्वार पर अगर तूने भेजा है प्रयोजन होगा हम कौन जो बीच से भाग जाए कृष्ण ने अर्जुन से इतना ही कहा है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 न तुम उससे कहते हो भविष्य में सुधार कर लेना तुम्हारा स्वीकार परिपूर्ण तुम्हारी प्रथा था पूरी पूरी इसी घड़ी में मिलन हो जाता है इसी घड़ी में तुम मिट जाते हो परमात्मा हो जाते हो तुम मिटो ताकि परमात्मा हो सके लेकिन इस मिटने को भी ही गीत गा के और हंस के पूरा करना है। उदास उदास मत जाना अन्यथा शिकायत रहेगी गीत गुनगुनाते जाना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 एक दिन पड़े पड़े बिस्तर पर से ख्याल आया मैं तो सम्राट हूँ तो जितना भी आलस करूं करूं कोई कुछ कह नहीं सकता लेकिन और आलसियों का क्या हाल होता होगा बेचारे बड़ी मुश्किल में पड़े होंगे तो सम्राट ने सोचा कि सभी अपनों के लिए कुछ करते हैं मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए तो उसने ढूंढी पिटवा दी सारे राज्य में कि जितने आलसी हो सब आ जाए राजमहल सबके रहने खाने का इंसान राज्य की तरफ से होगा मंत्रियों ने महाराज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 लेकिन चार आदमी अपना कम बलोड़ पर सो रहे उनको दूसरों ने खींचा भी तो उन्होंने कहा भाई ये परेशान न करो आधी रात आग लगी है पागलो उन्होंने कहा लगी रहने दो मगर नींद मत तोड़ो उन चार को वजीर कहा कि ये निश्चित पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष इन चार को राज्य आश्रय मिले समझना आता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 और सम्राट के भीतर स्वभावतः न तो करने का कोई सवाल होता है ना करने की कोई जरूरत होती और स्वभावतः सम्राट के भीतर एक गहन अहंकार होता है सूक्ष्म अहंकार होता है परिमार्जित परिष्कृत सम्राट कुछ करे न भी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 लोग काहिल हो गए लोग सुस्त हो गए उनका जो भगवान करेगा गुलामी दे तो कोई लूटपाट ले तो ठीक भूखा रखे अकाल पड़े तो ठीक लोग बिल्कुल ऐसे दीन होकर बैठ गए कि हमारे किए तो कुछ होगा नहीं ये सूत्र तुम्हें अक्रमण्य बनाने को नहीं है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 और सारे कर्म का श्रेय परमात्मा के चरणों में चढ़ता जाए तो समझना कि तुम बिल्कुल बिल्कुल ठीक समझ गए तीर ठीक जगह लग गया है है पूछा जो निश्चय पूर्वक जानते हैं उनमें से कोई दैव को, कोई पुरुषार्थ को कोई दोनों को प्रबल बताते निर्भर करता है किस व्यक्ति से बात कही जा रही पुरुषार्थ है पल पल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 श्वास्वास पहचानती थी अर्थ क्या है अर्थ मुझ में भरा था अब वर्षों बीत गए मैं तो बहुत बहा और बदल गया अब तो सिर्फ परमात्मा जानता है तुम उसी से प्रार्थना कर शायद प्रार्थना की किसी घड़ी में जिसने मुझे कविता दी थी वही अर्थ भी तुम्हें खोलते महाकाव्य है है तो महाकवि के जीवन में कोई तनाव नहीं होता रविन्द्रनाथ के चेहरे पर तुम्हें जो प्रसाद दिखाई पड़ता है वो प्रसाद इसीलिए है उनकी वाणी में जो उपनिषदों की गंध है वो इसीलिए है उनको कभी कहना ठीक नहीं वे ऋषि हैं जो उनसे आया है वो उनका नहीं कोई और गाय है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 और कर्ता का भाव संग्रहित ना हो तो समझना कि अष्टा को तुमने ठीक से समझाया कर्म ही बंद हो जाए और कर्ता का भाव तो बने ही रहे तो समझ लेना कि तुम चूक गए और दूसरी बात ज्यादा आसान है पहली बात बहुत कठिन मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि जब वही कर रहा है तो हम करें ही क्यों थोड़ा सोचो तुम्हारा ये कहना कि हम करें ही क्यों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 इन तीनों में से कुछ भी उत्तर आनंद मत ले लेना तुम्हें कोई भी उत्तर दिया नहीं गया है काश तुम इस बात को समझ लो तो तुम्हें महापुरुषों के जीवन में जो विरोधाभास दिखाई पड़ते हैं वो तत्न विदा हो जाएंगे तब तुम्हें महावीर बुद्ध कृष्ण राम मोहम्मद जरथुस जीसस में कोई विरोधाभास दिखाई ना पड़ेगा अलग अलग शिष्यों की अलग अलग जरूरतें थी अलग अलग रोगियों के लिए अलग अलग औषधि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 फर्क साफ समझ लेना जब बुद्ध तुम्हें दुखी देखते हैं तो तुम्हारे दुख को मान नहीं सकते कि है क्योंकि वो तो जानते हैं दुख हो ही नहीं सकता भ्रांति तुम्हे जगाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें भागते देख कर कि तुम रस्सी को सांप समझ के भाग रहे हो वो एक दी ले आते वो कहते हैं जरा रुको तो जरा इस सांप को गौर से तो देखे है भी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 टांग कोई असली टांग थोड़ी हालांकि तुम्हारी समझ की बातें शायद बेटे को समझ ना आएं, लेकिन तुम भी जानते हो ये भी बड़ा होगा कल थोड़ी प्रोड़ता आएगी गुड्डा गुड्डी भूल जाएगा फिर बेगा कहीं फिर लौट के देखेगा भी नहीं अभी बचपना है तो गुड्डा गुड्डियों से खेल रहा है ज्ञानी पुरुष तुम्हें सुख दुख में डूबा देखते जानता है कि तुम अभी भी सोए सपना देख रहे हो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 लेकिन फिर भी हंसी तो उसे आती क्योंकि बात तो झूठी है।, है तो सपना ही भला तुम्हारे सामने ना बस सज्जनता बस तुम्हें थपथपाए भी तुमसे कहे भी कि बड़ा बुरा हुआ होना नहीं था लेकिन भी कर हंसता है जैसे कि तुम छोटे बच्चे को समझाते हो कि घबड़ा मत कांग भला टूट गई गुड़िया की आत्मा अमर गबड़ा मत गुड़िया परमात्मा के घर चली गई देख प्रभु के गोद में बैठी कैसा मजा कर रही तुम तुम समझाते तुम कहते दूसरी गुड़िया ले आएंगे घबरा मत मत, मत मत मत रो चीख पुकार मचा कुछ भी नहीं बिगड़ा है सब ठीक हो जाएगा समझाते थप थप फिर भी भीतर तुम जानते एक खेल तुम्हें भी खेलना पड़ रहा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 तो कठिन होगा लेकिन इस कठिनाई से भागना मत और गबड़ाना मत हृदय छोटा हो तो शोक वहां नहीं समाएगा और दर्द दस्तक दिए बिना दरवाजे से लौट जाएगा तीस उसे उठती है जिसका भाग्य खुलता है वेदना गोद में उठाकर सबको निहाल नहीं करती जिसका पुण्य प्रबल होता है वही अपने आंसू से धुलता है दर्द तो बढ़ेगा पीड़ा बढ़ेगी बहुत बढ़ेगा लेकिन यह संक्रमण में होगा एक घड़ी आएगी छलांग लगेगी 100 डिग्री पर जैसे पानी भाप बन जाता है छलांग लग जाती ऐसी 100 डिग्री पर जब होश आता है एक छलांग लग जाती तत्ण तुम पाते हो कि तुम्हारा शरीर और मन पीछे छूट गया सब सुख दुख वही थे इंद्रियों में थे अब तुम पार हो गए तुम दूर हो गए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 ये बाजी ठीक कह रहा है ये कह रहा दुख रहेगा तो जागरण बना रहेगा सुख में तो नींद आ जाती है सुख में तो आदमी सो जाता है व्यर्थ कोई भाग जीवन का नहीं है व्यर्थ कोई राग जीवन का नहीं है बांध तो सबको सुरीली तान में तुम बांध तो बिखरे सुरों को गान में तुम दुख भी अर्थपूर्ण है उसका भी सहार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 और यहां मैं तुम्हें कुछ ज्ञान देने नहीं बैठा तुम मेरे साथ उत्सव में थोड़ी देर सम्मिलित हो जाओ मेरे साथ गुनगुना लो तुम थोड़ी दूर मेरे साथ चलो दो कदम मेरे साथ चल लो बस इतना काफी है तुम्हे एक दफा स्वाद लग जाए परम का फिर कोई भय नहीं फिर मैं यहां रहू ना रहू कोई चिंता नहीं मेरे रहते तुम्हे थोड़ा सा स्वाद लग जाए तो तुम ये चूकने खोने इत्यादि की बातें छोड़ो इनमें उलझे रहे तो तुम मेरे उत्सव में सम्मिलित न हो पाओगे चाहे तो ठीक है लेकिन लोभ से जुड़ी है इसलिए गलत हुई जा रही चाहती किरने धरा पर फैल जाना चाहती कलिया चटक्कर महमाना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 न चूकने की भाषा में उलझे रहे तो चूक रहे हो चूकते रहे हो और निश्चित ही चूक जाने वाले हो हरि ओम सत्य आज तुम्हारी